वागि भो्याय लीलातांडवपंडिता नूतन जलधर ऋचे गोपवधूटे कुकूलचौराय तस्म कृष्णा नम संसारम से शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायं कृत वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वर गुरात्मेटी मूर्ति भेद विभाग दक्षिणाूर्त नम शांति शांति जातिह ये कार्य का विचार हो रहा था कारि क्या बोले देरभेदुल्यंगति इसमें देखते अभय दस तुल्य तुम जाति शंकर ये दो सौ हम लोग देखे थे आगे अनवस्था दिनकी में करते हैं अनुवस्था तु जातेर जाति मत्वे जातेर जाति मत्व अनवस्था स्या जाति अगर जाति मति हो जाएगी तो अनुवस्था होगी इसके लिए आगे व्याख्यान देते हैं यद्यपि निखिल जातिशु एक वैजातीय अंगीकार है पी, तद वजातीय न वैजाती एक व्यक्ति व्यक्तित्वाद जाति में अगर जाति मानेंगे तो अनवस्था हो जाएगा कहते हैं तो निखिल जाति जितने सारे जाति हैं सभी जाति में एक बहिजातीय अर्थात और एक विलक्षण तो जाति मानेंगे जितने जाति हो गया घटोत्व तो, पटोत्व तो, नदी पर्वतत्व तो, जितने जाति हो जाएंगे सभी जाति में और एक जाति मान लेंगे ले। जैसे सभी द्रव्य में एक जाति मान लेते हैं द्रव्य इस प्रकार के सभी जाति में एक जाति मान लेंगे वो जाति को मान लीजिए जातित्व जातित्व में एक जाति होगा सभी जाति में अभी वो जातित्व सभी जाति में निखिल जातिशु एक वैजातीय अंगिकारे अपी एक वैजातीय स्वीकार करने पर भी तद वैजातीय ये बीजा बैजातीय अर्थात जातित्व इसे जातित्व में नव वैजातियांतरम अर्थात जातित्व में और जाति स्वीकार नहीं कर पाएंगे सभी जाति में एक जातित्व तो हुआ इसे जातित्व में और जाति स्वीकार नहीं कर पाएंगे क्योंकि जातित्व तो कितना हुआ एक हुआ तो एक में और एक जाति स्वीकार नहीं किया जाएगा क्योंकि व्यक्ति और अभ्य दस हो गया आश्रय एक हो जाएगा तो जातित्व में और एक जाति स्वीकार नहीं किया जा सकता है न वजात्यारम एक व्यक्ति वृत्ति क्योंकि उसका आश्रय जातित्व तो एक व्यक्ति हो जाएगा ये बात ठीक है तथापि निखिल जातिशु एक वैजात्यम तद अभी निखिल जाति घटतो पटतो नदी तो तो वो सब में एक जाति स्वीकार कर लेंगे जातित्वम तद जात्य तद आश्रय जातिषु पुनर्वैजात्यम अभी घटत्व पटत्व नदी त्व इसमें रहा जातित्व अभी जातित्व भी एक जाति है और बाकी जो उसका आश्रय हो गया नदी घटत्व पटत्व इत्यादि ये भी सब जाति है तब ये, आश्रे है तो ये सब आश्रय जाति और आश्रित जातित्व तव ये सबको मिला करके इसमें और एक जाति रह जाएगा अभी घटत्व पटत्व इत्यादि ये सब में एक जाति रहगी वो जाति हो गया जातित्व और ये केवल जातित्व में और एक जाति नहीं रहेगी क्योंकि व्यक्ति और आश्रय एक हो गया किंतु जातित्व और जातित्व का आश्रय जितने सब जाति हुए ये सब को मिलाकर के उसमें और एक जाति हो सकती हैं ये बात कहते हैं निखिल जातिषु एक वैजात्यम तदव जातीय तद आश्रय जातिषु पुनर्वैजात्यम इति एवं अग्रेअपी अनवस्था अभी जातित्व और घटतोप ये सब में एक फिर जाति मान लेंगे उसको मान लेंगे जातित्व अभी जातित्व क और उसका आश्रय हो गया जातित्व और घटोत्व पटतत्व ये सब में और एक जातित्व क आ जाएगा इस प्रकार होकर के अनवस्था दोष हो जाएगा तो जाति में अगर जाति स्वीकार करेंगे क्या दोष हो जाएगा अनवस्था दोष हो जाएगा व्यक्तर अभय दस्तुल्य तुम शंकर उत्थान अवस्थिति आगे रूपहानि रूप हानि तो रूप के लिए कहते हैं रूप हानि तो रूप ये दोष के चलते विशेष में जाति स्वीकार नहीं किया जाता है विशेष में अगर जाति रहेगा वो जाति का नाम क्या होगा विशेष में अगर जाति रहेगी वो जाति को क्या कहेंगे विशेषत्व तो? पर अर्थात विशेषत्व जाति नहीं होगी किंतु विशेषत्व जाति नहीं होगी ऐसा नहीं कहते हैं ये कहते हैं कि विशेष में जाति नहीं रहेगी नहीं तो विशेष में विशेषत्व जाति को निषेध कर देंगे जैसे आकाश में आकाशत्व जाति का निषेध कर देंगे किंतु आकाश में कोई जाति रहेगी रहेगी तो इसी प्रकार की विशेष में विशेषत्व जाति को निषेध कर देंगे क्यों कहेंगे रूप फिर विशेष में अन्य जाति रह सकती है तो इसलिए यहाँ विशेष में कोई जाति ही नहीं रहेगी ये तात्पर्य होगा ऐसा नहीं कि विशेषत्व तो जाति नहीं होगी विशेष में कोई जाति नहीं रहेगी ये यह बात यहाँ कही गए रूप हानि रूप अर्थात विशेष से लक्षण से हानि रूप अर्थात लक्षणम विशेष का जो लक्षण है वो लक्षण की हानि हो जाएगी अगर विशेष में कोई जाति मानेंगे तो विशेष का लक्षण क्या है दिनोकरी में कहते हैं निसामान्य गर्भ लक्षण व्याघात रूपा विशेष जाति मे पहले राम रुद्री में देखेंगे निसामान्य घटित विशेष का लक्षण कहते हैं निसामान्य सती सामान्य भिन्न सती समतत्व विशेष लक्षण विशेष लक्षण विशेषता लक्षण केवल कहेंगे सामान्य भिन्न समवेतत्व विशेष का लक्षण अर्थात जो समवेत हो जाएगा वो विशेष होगा जो समवेत होगा वो विशेष होगा तो ये लक्षण और कितने में अतिव्याप्ति हो जाएंगे द्रव्य गुणा कर्म सामान्य सामान्य भी वेत है तो खाली समवेतत्वम तो विशेष लक्षण कहेंगे तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य में जाएगा इसलिए सामान्य को सामान्य भिन्नत्व सती कह देंगे अभी कहा अति हो होगी द्रव्य गुण कर्म में तो उसको कहते हैं कि निसामान्य सती ये द्रव्य गुण कर्म ये सामान्य वाले है तो निसामान्य कह देंगे तो द्रव्य गुण कर्म का भी निराकरण हो जाएगा तभी विशेष का लक्षण का घटक हो गया निशा तो लक्षण हो गया निशा मान्य सामान्य भिन्न सती समय ये विशेष का लक्षण हो गया निशा मान्य ये क्यों दिए कहा अति करने के लिए द्रव्य गुण कर्म और सामान्य भिन्नत्व में ये क्यों दिए सामान्य में अति व्यापति वारण करने के लिए ये विशेष का लक्षण हुआ तो विशेष का लक्षण में नि है अगर आप विशेष में कोई सामान्य मान लेंगे तब ये लक्षण का बाधो हो, हो जाएगा लक्षण का विरोध हो जाएगा ये हो गया रूप हानि अर्थात विशेष का जो लक्षण है वही लक्षण की हानि हो जाएगी नि सामान्य सती सामान्य भिन्न सती समय ते विशेष लक्षण विशेषत्व जाति अंगीकार तस्य व्याघात अगर विशेष में एक जाति मान लेंगे विशेषत्व अभी विशेष फिर निसामान्य रहेगा वो सामान्य वाला हो जाएगा तस्य व्याघात अर्थात रूप से लक्षण से व्याघात क्यों विशेष सा अवृत्तित्व सामान्य विशेष सा अवृत्तित्व होना चाहिए किंतु सामान्य अभी विशेष वृत्ति हो जाएगा अगर विशेष में जाति मान लेंगे तो जाति में विशेष वृत्तित्व आ जाएगा होना चाहिए विशेष अवृत्तित्व विशेष वृत्तित्व में आ गया तो अभी एत विशेषत्व जातित्ववाद का अंगीकार है ये लक्षण निशामान्यम ये विशेष लक्षणों का घटक लक्षण होने से विशेषत्व तो जाति नहीं हो जाएगी होने पर भी विशेषत्व जातित्व बाधकत्व अंगीकार अर्थात विशेषत्व में जातित्व तो नहीं रहेगी अर्थात विशेषत्व कोई जाति नहीं होगी ये बाधक हो जाएगा ये मानने पर भी विशेष जातियंतर निराशो न अगर आप विशेषत्व कोई जाति नहीं होगी ऐसा ही खाली सिद्ध करेंगे कहेंगे ठीक है विशेषत्व जाति नहीं होगी किंतु विशेष में अंतर हो सकते हैं जैसे आकाश में अंतर हो जाता है इसलिए कहते हैं विशेष जातियंतर निराशो न सियाद इति अभिप्राय न जाति बाधक शब्द विशेषत्व जाति नहीं होगा ये इस प्रकार के शब्द का अर्थ हो जाएगा विशेषे जाति मत्व बाधकता सूचयति अर्थात विशेषे जातिमत्व नहीं रहेगा अर्थात विशेष जातिमान नहीं होगा नहीं कि विशेषत्व जाति नहीं होगा इस प्रकार की अर्थ नहीं करना है इसको बताने के लिए दिनकरिकार कह रहे हैं निसामान्य गर्भ लक्षण व्याघात रूपा विशेष्य जाति विशेष अगर जातिमान हो जाएगा तो निसामान्य गर्भ लक्षण का व्याघात हो जाएगा िकार ऐसा नहीं कहेगी गर्भ लक्षण व्याघात रूप विशेषत्व जाति इस प्रकार की नहीं कहे विशेषत्व कोई जाति नहीं होगा इसका निराकरण नहीं कहे विशेष में कोई जाति नहीं रहेगी ये निराकरण किए ये रूप हानि का एक अर्थ हो गया यहाँ रूप शब्द का क्या अर्थ हुआ लक्षण तो उसका लक्षण का हानि हो जाएगा विशेषता लक्षण में कौन सा अंश की हानि हो जाएगी निसामान्य तभी तो उसमें सामान्य स्वीकार कर लेंगे तो लक्षण का हानि हो जाएगी यथवा रूप विशेषता रूप होता है स्वतः व्यावर्तकत्व स्वतः व्यावर्तकत्व अर्थात विशेष में और कोई धर्म स्वीकार करके विशेष को विशेषांतर से व्यावर्तन करवाना ये आवश्यक नहीं है विशेष स्वयं ही विशेषांतर से भिन्न हो जाएगा जैसे कहेंगे कि अयम घट तदघटात भिन्न है क्यों हेतु क्या देंगे भिन्न कपाल आरब्धत्वात अयम घट सामने में जो घट है वो तद घटात भिन्न हो जाएगा क्यों हो जाएगा वो घट जिस कपाल से आरब्ध है ये सामने वाला घट उसी कपाल से आरब्ध है नहीं तो है हम हेतु दे देते हैं भिन्न कपाल आरब्धत्व इसी प्रकार के आगे कहेंगे कि इदम् कपालम तद कपाला भिन्नम क्यों भिन्न कपालिका रब्धत्वात भिन्न कपालिका से आरब्ध हुआ इसी प्रकार के आगे चलते चलते कहेंगे अयम परमाणुः तद परमाणु भिन्न क्यों कहेंगे विशेषात इस परमाणु में विशेष रहेगा तो वो विशेष दूसरा परमाणु में रहेगा क्या नहीं रहेगा अभी इस परमाणु दूसरा परमाणु से क्यों भिन्न हो जाएगा कहते हैं विशेषता इस परमाणु में एक विशेष रहा ठीक है अभी अयम विशेष है तद विशेषाद भिन्न इसमें क्या हेतु देंगे कहते हैं विशेषता अर्थात विशेष में और कोई धर्म स्वीकार करना आवश्यक नहीं है विशेष स्व पर निर्वाह क स्व पर भेद निर्वाह विशेष जिसमें रहेगा वो दूसरों से तो भिन्न करवा देगा और स्वयं को भी भिन्न करवा देगा इसको कहते हैं स्व पर भेद निर्वाहक ये हुआ स्व पर निर्वाहक बहुत सारे दृष्टांत है ये बहुत व्यवहार होते हैं एक हो गया भेद भेद भी स्वपर निर्वाह का भेद घट में रहेगा पट का भेद वो तो घट में रहने वाला पट भेद वो घट को पट से भिन्न करवाएगा और ये जो घट में रहा पटभेद ये भेद घट से भिन्न होगा तो ये जो भेद घट से भिन्न हुआ उसको कौन सिद्ध करवाएगा अगर भेद घट से भिन्न होने से ये भेद का भेद घट में रहेगा तो क्या दोष हो जाएगा अनवस्था दोष हो जाएगा इसलिए भेद भी स्वपर निर्वाहक का स्वपर निर्वाह का, का ये और एक दृष्टान्त तीसरा दृष्टांत होता है शब्द जैसे भ अ टर्ग एक शब्द है और स व अभी एक शब्द है ये शब्द जो शब्द हुआ ये स्वपर निर्वाह का घट का भी निर्वाह होगा पटका भी निर्वाह होगा स्व का भी निर्वाह होगा हो ये और दृ और दृष्टांत होता है स्वरूप संबंध संयोग किस संबंध से रहेगा समवाय संबंध से समवाय किस समन्वया रहेगा अभी स्वरूपों की समस्या रहेगा कहते हैं और कोई नहीं है स्वपर निर्वाह का और होता है अध्ययन विधि वेद अध्ययन क्यों करेंगे स्व शाखा अध्ययन क्यों करेंगे कहेंगे अध्ययन विधि प्रेरित होकर अध्ययन विधि का अध्ययन क्यों करेंगे तो कहेंगे वो स्व पर निर्वाह ये सब स्व पर निर्वाह का दृष्टांत होते है तो इसी प्रकार की जो विशेष हुआ विशेष इतर भिन्नो विशेषात तो विशेष ये स्वतः व्यावर्तक स्वतः व्यावर्तक एक रामरुद्री में दिए हैं यद्वे इति प्रतीक दिया है उसके आगे दिया है स्वतः अर्थात स्वयं रूपेण स्वयं रूपेण व्यावर्तक स्वयं रूपेण व्यावर्तक आगे दे दिया पंक्ति रामारुद्री में व्यावर्तकत्व भेद अनुमापकत्व भेद का अनुमान करवाने वाला अर्थात इतर भेद अनुमान का हेतु तो विशेष इतर भेद अनुमान का हेतु हो जाएगा आगे रूप से स्वतः व्यावर्तकत्व हानि अगर विशेष में एक जाति स्वीकार कर लेंगे तो विशेष का जो लक्षण है स्वतः व्यावर्तकत्व ये इसकी हानि हो जाएगा उसको बताते हैं तत्र जाति स्वीकारे तत्र तत्व विशेष है विशेष में अगर जाति स्वीकार करेंगे तया तो एव व्यावर्तक वाच्यम तया तो जात्या विशेष अगर जाती रहेगी तो जाति के द्वारा ही विशेष व्यावकता को होगा जाति के द्वारा अर्थात अभी एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न होगा क्यों कहते हैं विशेष के द्वारा और विशेष दूसरे विशेष से भिन्न होगा क्यों होगा कहते हैं जाति के द्वारा विशेष में एक जाति रहेगी तो विशेष में अगर एक जाति मानेंगे तब आप विशेष स्वयं दूसरे से भिन्न हो जाएगा ऐसे नहीं कह पाएंगे क्यों उनका नियम देते हैं जाति तीकार तया एवं व्यावर्तकत्व वाच्यम सामान्याश्रय से सामान्य रूपेण एवं व्यावर्तकत्व नियमात् जो सामान्य का आश्रय होगा वो सामान्य रूपेण एवं व्यावर्तक होगा जैसे घट में घटत्व तो जाति रहेगी तो घटत्व जाति अगर रही घट में तब घट हो गया सामान्य का आश्रय जो सामान्य का आश्रय रहगा वो सामान्य रूपेण एवं व्यावर्तक सामान्य रूपेण टीका में देख लीजिए सामान्य रूपेण राम में सामान्य अवच्छिन्न अभी घट में रहा घटत्व सामान्य अभी घट को अगर दूसरे से भिन्न करना है तो घटत्व अवच्छिन्न भिन्न हो जाएगा घटत्व तो अवच्छिन्न तो इस प्रकार में। तो घटत्व तो से अवचिन्न होने से ये घट दूसरों से भिन्न हो गया इसी प्रकार की अगर विशेष में कोई जाति मान लेंगे अगर विशेषत्व जाति मान लेंगे तो कहेंगे विशेषत्व अवच्छिन्न विशेष भिन्न हुआ दूसरों से इस प्रकार की कहेंगे तो कहना पड़ेगा उसे पूर्व कह रहे हैं सामान्य श्रय सामान्य रूपेण व्यावर्तक नियम न सामान्य रूपेण विशेषाण भेद साधकत्व संभवती सामान्य रूपेण अर्थात तो सामान्य अवच्छिन्न विशेष इतर भेद साधक नहीं हो पाएगा जैसे कहेंगे घटत् घट पट तो घट से भिन्न हो जाएगा ठीक है कि घटक घटांतर से भिन्न हो जाएगा क्या घटत्वना तो कहेंगे अयम घट तदात भिन्न क्यों घट नहीं हो पाएगा क्योंकि उस घट में जो घटत्व तो रहेगा इसी प्रकार की अगर विशेष में जो विशेषत्व तो मान लेंगे तो विशेषत्व तो जाति के चलते विशेष अन्य पदार्थ से तो भिन्न हो जाएगा किंतु तो एक विशेष दूसरे विशेष से भिन्न नहीं हो पाएगा क्योंकि दूसरे विशेष में तो विशेषत्व तो जाति रहेगी <hah> सामान्य रूपेण न सामान्य रूपेण विशेषाण भेद साधकत्व संभवती व्यविचारात व्यविचार हो जाएगी अर्थात इतर भेद का साधक नहीं बन पाएगा विशेषत्व अन्य में भी रह जाएगा अर्थात पक्ष अन्य में भी रह जाएगा विशेषत्व जिस विशेष को पक्ष बनाएंगे विशेषांतरात भिन्न कहेंगे वो विशेषातर में भी विशेषत्व जाति रह जाएगी वे विचार होगा अच्छा ना तो सामान्य रूपेण विशेषाणाम भेद साधकत्व संभवती व्य तादृश नियम अलंगीकार अगर ये नियम नहीं मानेंगे नियमों क्या था ऊपर पंक्ति में दिया था सामान्याश्रय से सामान्य रूपेण व्यावर्तकत्व नियमात्, जिसमें सामान्य रहेगा वो सामान्य अवच्छिन्न ही व्यावर्तक होगा तो अभी विशेष व्यावर्तक होगा अगर उसमें सामान्य मान लेंगे तो सामान्य अव विशेष व्यावर्तक होगा ऐसा नियम होगा तादृश नियम अनंगीकार है अगर वो नियमा स्वीकार नहीं करेंगे अर्थात तो जिसमें जाति रहेगी आप जाति अवच्छिन्न भेद स्वीकार नहीं करेंगे अन्य उपाय से भेद स्वीकार कर लेंगे तो क्या दोष होगा बताते हैं परमाणुगत एकत्वना अभी परमाणु में एकत्व रहेगा ये एकत्व क्या पदार्थ है संख्या है अभी प्रत्येक परमाणु में एकत्व तो रहेगा घटोपट में एकत्व रहेगा एक घट तो रहे है तो अभी सभी एकत्व में जाति रहेगी एकत्वत्व तो तो। जिसमें जाति रहती है अगर उस पदार्थ को आप जाति अवच्छिन्न भेद का स्वीकार नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे फिर तत्त व्यक्तित्व न भेद का स्वीकार कर लेंगे जाति उसमें है किंतु जाति को अवच्छेद तो नहीं मान करके व्यक्ति को ही भेद मान लेंगे तो परमाणु में जो एकत्व है वो एकत्व तो भी भेदक हो जाएगा एकत्व तो में जाती है एकत्व तो तो, वो भेदक नहीं होकर के एकत्व तो को भेदक मानेंगे क्योंकि नियम था जाति वाला अगर है तो जाति अवच्छिन्ने न भेदक होना चाहिए अगर आप ये नहीं मानेंगे तो व्यक्तित्व न भेदक मानेंगे तो उससे क्या होगा कहते हैं पर अहा, एक संख्या नहीं है एक संख्या यह एक एको वृक्ष स वृक्षे तो एकत्वम एकत्व तो संख्या है तो कहते हैं न पंच ब्राह्मण ब्राह्मणा पंचत्व पंचत्व तो संख्या है और आगे विंस्याद्य सदकत्व वहाँ विंशति से लेकर के संख्या संख्यय एक ही विंशति ब्राह्मण ब्राह्मणा विंशति वहाँ रत्व नहीं जोड़ना है किंतु उससे पहले संख्या और संख्या सं भिन्न हो जाएंगे। जाएंगी विश्वादिया नित्य संख्या संख्या ययो हो इस प्रकार के श्लोक हैं। स्मरण नहीं हो रहा है विश्वादिया सदैक नित्य संख्या हो नित्य संख्या संख्य यो हाँ विशत्यादि संख्या और संख्या य नित्य संख्या संख्ये ये हो इस प्रकार के एक वचन में चलेंगे से आगे और संख्या और संख्ये दोनों में एक ही रूप होंगे किंतु से पहले संख्या संख्ये अलग अलग रूप होंगे अच्छा अभी अगर ये नियम स्वीकार नहीं करेंगे परमाणुगत एक नाम तत्त व्यक्तित्व नमाणुअत भेद साधकत्व संभवे अभी परमाणु में प्रत्येक परमाणु में एकत्व रहेगा और एकत्व तो में एकत्वत्व तो जाति रहेगी जिसमें जाति रहेगी उसको जाति अवच्छिन्न भेद स्वीकार नहीं करके अब अगर अब व्यक्तित्व न भेद स्वीकार करेंगे अर्थात परमाणु में रहने वाला तो जो एकत्व संख्या अभी ये एकत्व संख्या ही भेद कर देगा भेद को सिद्ध हो जाएगा अभी ये परमाणु में एक एकत्व है ये परमाणु में ये एक एकत्व है और ये जो एकत्व है भेदक हो जाएगा अगर परमाणु में रहने वाला एकत्व ही भेद को हो जाएगा तो फिर परमाणु में विशेष क्यों मानेंगे तो एकत्व जो रहा वही तो भेद को हो जाएगा तो ये दोषों को दूर करने के लिए क्या कहते हैं कहते हैं एकत्व भेद का नहीं होगा क्यों नहीं होगा एकत्व जाति वाला है जो जाति वाला है वो व्यक्तित्व न भेदक नहीं होगा वो तो जातित्व न भेदक होगा तभी इस परमाणु में जो एकत्व है वो इस परमाणु में नहीं है इसलिए एकत्व अगर भेद को हो जाता तो हमारा काम बन जाता इस परमाणु में जो एकत्व इस परमाणु में नहीं रहेगा इसमें एकत्व भिन्न है किंतु सभी एकत्व में एक एकत्व तो रहेगा तो जिसमें जाति रह जाएगी वो व्यक्तित्व न भेदक नहीं होगा इसलिए यद्यपि ये परमाणु एकत्व का भेद सिद्धि करने का सामर्थ्य था फिर भी इसमें जाति रहता है तो ये व्यक्ति और का नहीं हो पाएगा ये नियम है अगर ये व्यक्ति ही भेद का सिद्ध हो जाएगा तब उसमें विशेष से स्वीकार करना व्यर्थ है ये वो लोग तर्क देते हैं तो आगे कहेंगे कि विशेष स्वीकार क्यों करें <laughs> एक तो संख्या से ही तो भेद को हो जाएगा इसलिए नब्बे लोग आगे उसका दोष दिखाएंगे <laughs> भिन्न है तो, क्योंकि इस पुष्प में रूप है उस पुष्प में रूप है समान पुष्प मान लीजिए चंद्रमुखी में सूर्यमुखी तो ये रूप भिन्न भिन्न रूप होते हैं क्योंकि ये नष्ट हो जाने से वो बचा रहेगा इसी प्रकार की इस परमाणु को वहां नष्ट होने के बात नहीं समान तर्क से इसका एकत्र तो, उसका तर्क से एकत्र तो से अलग होगा आश्रय भेद से आश्रित तो भेद सिद्ध हो जाता है अच्छा परमाणु अंतर भेद साधकत्व संभव है अर्थात परमाणु में रहने वाला जो एकत्व वो व्यक्तित्व न ही परमाणु अंतर भेद साधकत्व संभव है न एक मतलब क परमाणु में रहने वाला एकत्व संख्या ख परमाणु में ख परमाणु से क परमाणु को भिन्न करवा देगा परमाणु अंतर हो गया ख परमाणु ख परमाणु से भेद साधक हो जाएगा क परमाणु एकत्व संख्या तो विशेष व्यर्थ प्रसंगात तो विशेष फिर व्यर्थ हो जाएगा इतु ज्याय ज्याय अर्थात तो टीका में कहते हैं ज्यायत्व मूलकृत अभिप्राय अनुसारितम मूलकृत अर्थात तो विशेष को सिद्ध करने के लिए चले हैं इसलिए कहते हैं कि ज्याय अर्थात विशेष व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि मूलकृत विशेष को सिद्ध करने के लिए चल रहे है अच्छा तो अच्छा अच्छा अच्छा इसको तो दिया नहीं बात दिया नहीं किया नहीं है तो ये जो उनका नियम का है कि जो सामान्य का आश्रय होगा वो सामान्य रूपेण तथा सामान्य अवच्छि व्यावर्तक होगा यह नियम उनका है तो ये रामरुद्री में दिया है देखिये नियम इति प्रतीक दिया है वो प्रतीक जहाँ से आरंभ हुआ है दो पंक्ति पूर्व में नियम माना भाव ये जो आप नियम कह दिए जिसमें जाति रहेगी जाति अवच्छिन्न व्यावर्तक होगा ये जो नियम कहते हैं ये नियम में कोई प्रमाण नहीं है तथा तो च विशेष जाति मे स्वत व्यावर्तक न वादकम विशेष में अगर जाति मार लेंगे तो स्वतः व्यावर्तक नहीं होगा ये कोई बात नहीं है क्योंकि जाति वाला होने पर भी जाति अवच्छिन्न होकर व्यावर्तक होगा ये कोई नियम नहीं है ऐसा कह दिया तो ये नियम नहीं होगा तो फिर सिद्धांत दिखा दिया कि परमाणु में एकत्व तो संख्या भी भेद को हो जाएगा ये दोष आएगा किंतु तो एकत्व तो संख्या भेद को नहीं माना जाता है विषय से स्वीकार किया जाता है अच्छा यहाँ ये बात और दिए नहीं अगर हम विषय से स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर ये तो बात और दिया नहीं कुछ आगे इसके ऊपर थोड़ा तो विचार कर सकते हैं अगर एकत्व को हम भेदक मान लेंगे परमाणु में रहने वाला एकत्व एक क एक परमाणु में रहने वाला एकत्व ख परमाणु में रहने वाला एकत्व से भिन्न होने से क में रहने वाला एकत्व ही ख परमाणु से भिन्न करवा देगा ये दोष आएगा तो ये दोष को बारण करने के लिए मतलब तब विषय से व्यर्थ हो जाएगा किन्तु विशेष व्यर्थ नहीं होना चाहिए इसलिए क परमाणु में रहने वाला एकत्व भेदक नहीं होगा अगर हम कहेंगे कि विशेष व्यर्थ हो क परमाणु में रहने वाला एकत्व यही भेदक बन जाए ये दोष को कैसे वारण किया जाएगा यहां और विचार ये दिए नहीं तो ये कहेंगे कि क परमाणु में जो एकत्व है वो क परमाणु में एकत्व से भिन्न है उसको पहले कैसे सिद्ध करेंगे ये तो कोई चाक्षुष नहीं होगा उसके लिए आप अनुमान इत्यादि देंगे वो विचार यहाँ दिए नहीं और ये हम लोग विचार कर सकते हैं और अच्छा ये हो गया संकरोथा नवस्थिति आगे रूप हानि आगे असंबंध असंबंध इसके लिए कहते हैं असंबंध असंबंध ये दोष के चलते समवाय और अभाव में जाति स्वीकार नहीं किया जा सकता है असंबं क्या चीज है कहते हैं प्रतियोगिता अनुयोगिता अन्यतर संबंध है न समवाया भाव प्रतियोगिता अनुयोगिता अन्यतर संबंध है न समवाय जिसमें नहीं रहेगा समवाय एक संबंध है ये संबंध का है कि प्रतियोगी होगा अनुयोगी होगा समवाय का प्रतियोगी कौन कौन होंगे अर्थात जो समवाय सम्बन्ध से रहेगा कौन कौन होंगे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष ये समवाय से रहेंगे तो समवाय का प्रतियोगी पांच योगी है और समवाय का अनुयोगी अर्थात जिसमें समवाय संबंध रहेगा कौन कौन होंगे द्रव्य में कोई समवाय से रहेगा गुण में गुण में समवाय से रहेगा कर्म में कौन रहेगा कर्म कर्म तो जाति कर्म में रह जाएगा तो समवाय का अनुयोगी हो जाएंगे द्रव्य गुणा कर्म और प्रतियोगी हो द्रव्य गुणा कर्म सामान्य विशेष तो ये जो समवाय और अभाव हो गए ये समवाय का प्रतियोगी हुए ना अनुयोगी हुए प्रतियोगी हो गया द्रव्य गुणा कर्म सामान्य विशेष अनुयोगी हो गया द्रव्य गुणा कर्म तभी तो जो सामान्य विशेष रह गए ये समवाय का प्रतियोगी हुए ना अनुयोगी हुए दोनों ही नहीं हुए तो दोनों ही अगर नहीं होंगे प्रतियोगिता संबंध में तो संबंध से अथवा अनुयोगिता संबंध से समवाय ये दोनों में कभी भी नहीं रहेगा अगर ये दोनों में जाति मानेंगे तो जाति किस संबंध से रहना चाहिए समवाय सम्बन्ध से किन्तु ये दोनों में तो समवाय सम्बन्ध से कोई रहेगा ही नहीं अनुवेजिता प्रतियोगिता उभय संबंध से कोई रहेगा नहीं वास्तविक तो अनुवेगिता संबंध से समवाय रहेगा तो उसमें जाति रह सकती है किंतु समवाय और अभाव इसमें समवाय संबंध से कोई रहेगा ही नहीं नहीं रहेगा तो जाति कैसे रहेगी तो कहते हैं प्रतियोगिता अनुयोगिता अन्यत्र्बंधे न समवाय से अभाव होने से समवाय अभाव और जाति समवाय और अभाव ये दोनों जातिमान नहीं होंगे क्योंकि जातिमान होने के लिए इसमें समवाय संबंध से जाति को रहना पड़ेगा किंतु समवाय और अभाव में समवाय संबंध से कोई रहेंगे ही नहीं नहीं रहने से समवाय और अभाव में जाति नहीं रहेगी अच्छा आगे मुक्तावली में देखिए बहुत पूर्व से रह गया रूप रसंबंधो रसम बंधो संग्रह इसमें सतहत्तर पृष्ठ में था उसके आगे परत्व अधिक अभी सामान्य का विचार चल रहा था अधिक देश वृत्तिव अपरत्व अल्पदेश वृत्तिव परम अपरम च द्विविधम सामान्य था तो परम हो गया अधिक देश वृत्तिव और अपरत्व हो गया अल्पदेस वृत्तिव सकल जाती अपेक्ष सत्ता या अधिक देश वृत्ति परत्व बाकी जो भी जाती है सकल जाती अपेक्षा अधिक देश वृत्ति सत्ता में सत्ता द्रव्य गुण कर्म तो सत्ता के परवर्ती जाती कौन कौन हो जाएंगे सर सत्ता के पर अर्थात सत्ता से छोटे जाती कौन कौन हो जाएंगे द्रव्यो गुणत्व कर्मत्व तो ये तीनों से सत्ता अधिक देश वृत्ति है तो होने से ये दिया गया सकल जाति अपेक्षाया तद् पर तदपेक्षाया असा जातीपर तद् तत्पद से सत्ता सत्ता अपेक्षा अन्यासा जातीपर तदपेक्षा मुक्ता बदले आगे ृत्तिवात पृथ्वी के अक्षा द्रव्यत्व देश वृत्ति होगा अधिक वृत्ति व्यापकत्व द्रव्यत्व व्यापक कौन होगा द्रव्यत्व द्रव्य व्यापक पर द्रव्यत्व में पर कौन हो जाएगा द्रव्यम और सत्ता अपेक्षा अल्पदेश वृत्ति व्याप्य अम सत्ता के अपेक्षा द्रव्य अल्पदेश वृत्ति होगी और व्याप्य भी होगा होने से सत्ता अपेक्षा तदपेक्ष अच्छा तदपेक्षा पूर्वपृष्ठा में दिया मतलब पूर्व पृष्ठ मतलब अदिकेश्ति पर तदपेक्ष जाती तदअपेक्ष तथा सत्ता अपेक्ष इसलिए दिनोकरी में कहते हैं तदअपेक्ष अर्थात सत्या सत्ता अपेक्ष तो सत्ता अपेक्षा अन्य सब जाति में अपरत्व रहेगा आगे दिनोकरी में सत्ता जातिश द्रव्यम सत्य गुण सन इत्यादि अनुगत प्रतीत्या एवं सिद्धिये सत्ता एक जाति है उसकी प्रतीति कैसी होती है कहते हैं द्रव्यम सत्य गुण सन कर्मा, कर्म सत इस प्रकार की अनुगत प्रतीति अर्थात प्रत्येक द्रव्य सत सत सत ऐसे ज्ञान हो रहा है अनुगत सभी में विद्यमान है ये प्रतीत्याद्ध्यति अत्र नव्या नव्य लोग इस विषय में कहते हैं संप्रतीति विषयों भावत्व में प्राचीन लोग कह दिए द्रव्य सत्य गुणा सं ये जो सत सत प्रती हो रहे है इसका विषय हो गया सत्ता जाति नब्बे लोग कह रहे हैं ये जो सत सत्य इस प्रकार की प्रतीति होती है उसका विषय भावत्व सत्ता जाति नहीं है अभी सत्ता जाति और भावत्व में कुछ अंतर है ये दोनों में बड़ा कौन होगा सत्ता और भावत्व में ये अधिक देश वृत्ति कौन हो जाएगा भावत्व इसलिए नब्बे लोग कह रहे हैं जो सत सत्य प्रतीति होती है इसका विषय भावत्व है तो होने से सामान्य को भी सत कह दिया जाएगा अगर सत का अर्थ सत्ता जाति होगी तो फिर सामान्य को सत्ता जाती सामान्य सत्ता जाति वाला है क्या तो फिर सामान्य सत ऐसा नहीं कहना चाहिए विषय सह सन ऐसा नहीं कहना चाहिए किंतु सामान्य सत विषय सह सन इस प्रकार की भी व्यवहार होता है तो नब्बे लोग कहते हैं प्रतिति सनति प्रती विषय भावत्वम अतएव सदिति व्यवहार इसलिए सामान्य सत इस प्रकार की भी कहा जाता है न तो अतिरिक्त द्रव्यादि त्रिकवर्ति में सताख्या जाती ये जो सत सत इस प्रकार की प्रतीति होती है इसका विषय भावत्व से कोई अतिरिक्त नहीं है भावत्व का लक्षण भावतो का लक्षण पहले आया था ये समवाय स्व समय समवय त्य तरह सम्बन्ध है ना सत्तावत्व ये भागवतों का लक्षण है ना न जो सत्तावान हो जाएगा वो भाव हो जाएगा सत्तावान तो द्रव्य गुण कर्म होंगे ये तीनों भाव हो जाएंगे तो फिर सामान्य विशेष समवाय ये तीनों को भाव कैसे कहेंगे कहते हैं सो समवायी सो समवायी समवेतत्व तो जहां सत्ता रहेगा वहा जहाँ सत्ता रहेगा वहां भावत्व भी रहेगा सत्ता द्रव्य गुण ना जहा सत्ता रहेगा वहां विशेष भी रहेगा जे विशेष भी रहेगा जैसे सत्ता रहेगा परमाणु में वहां विशेष भी रहेगा अभी विशेष में सत्ता स्ववायी समवे तत्व संबंध से सत्ता विशेष में भी आ जाएगा परमाणु में रहा विशेष परमाणु में रही सत्ता सत्ता का समवाय आ जाए अभी परमाणु में परमाणु so, उसमें समवेत्व हो गया विशेष तो विशेष में स्व समवायी समवेतत्व आया तो इसी प्रकार की परमाणु में सामान्य भी रहेगा तो स्व समवायी समवे संबंध से सत्ता जाकर के सामान्य में भी रह जाएगा तो या तो सत्तावान होना चाहिए नहीं तो सो समवायी समवय तो संबंध है ना सत्तावान होना चाहिए ये जिसमें रहेगा उसको भाव भाव कह जाएगा ये पहले विचार आ गया था एक बार। ये नब्बे वो कह रहे हैं कि ये भावकत्व से अतिरिक्त कोई द्रव्यादि त्रिकोवर्ती नहीं द्रव्यादि तीन में रहने वाला सत्ताख्या जातिर ऐसा कुछ नहीं है तेन परम अपरम दिविधम सामान्यम परम सत्ता वैशेक विभागो नैक्तिक अनादेय नवे लोग कहते है सत्ता कोई जाति ही नहीं है सत्ता कोई जाति नहीं होगी तो परम सामान्यम सत्ता अपर सामान्यम द्रव्यवादि ये विभाग भी नहीं बनेगा ये नब्बे लोग कहते हैं तेनम परम अपरम द्विविधम सामान्यम परम सत्ता इति वैशेक विभाग ये हम नब्बे नयागो का नहीं है ये इस प्रकार कहते हैं निर्युक्तिक्वाद इसमें कोई युक्ति नहीं है इति आहु आहू कहने का अर्थ अश्वर क्यों आगे कहते हैं तना सत ये प्राचीन लोग कहेंगे ये बात ठीक नहीं है ओम शंकरं शंकराचार्यं शंकर्य केशव वादराय सूत्र भाष्य भगवंत पुनः पुनः श्वरो गुरात्मे के मूर्ति भेद विभाम पद्तहाय दक्षिणा मूर्त न ओ शांति शांति